महाभारत शांति पर्व तृतीय कर्ण को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति और परशुराम जी का श्राप नारदुआ कर्ण से तथा नारद जी कहते राजन कर्ण के बाहुबल प्रेम इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवा से बहुत संतुष्ट हुए कृष्णम ब्रह्मास्त्रम भृगुश्रेष्ठ परशुर तर तपस्वी परशुराम ने तपस्या में लगे हुए कर्ण को शांत भाव से प्रयोग और उपसंहार विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी ब्रह्मास्त्र प्राप्त करके कर्ण के आश्रम में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा उस अद्भुत पराक्रमी वीर ने धनुर्वेद के अभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया तथ कदाचि राम चरण सहितो धीमान सहित आध्याय शिव क्लांत मना गुरु तत्पश्चात एक समय बुद्ध बार जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के निकट ही घूम रहे थे उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था कर्ण के ऊपर उनका पूरा विश्वास होने के कारण उसके प्रति सौहार्द हो गया था वे मन ही मन थकावट का अनुभव करते थे इसलिए गुरुवार जमदग्नि नंदन परशुरामदी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए अथ कृमि तो मांसोत भोजन दारुण और स्पर्श उसी समय लार, मेदा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयानक क्रीड़ा जिसका स्पर्श डंक मारना बड़ा भयंकर था कर्ण के पास आया सर्म था साध्य विभेद रुधिरासन न चयनम असक क्षेप तुम अंतुम वापि गुरुर्भयात उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे छेद दिया परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण न तो उसे फेंक सका और न मार ही सका संद्यमान तथा कृमणा तेन गुरु गुरो प्रबोधनाशंकित सूर्यजह बारंबार रहा, तो भी सूर्यपुत्र ने कहीं जाग न उठे, इस आशंका से उसकी उपेक्षा कर दी। धारिया मासव यद्यपि कर्ण को असह्य वेदना हो रही थी तो भी वह धैर्य पूर्वक उसे सहन करके कंपित और व्यथित न होता हुआ परशुराम जी को गोद में लिए रहा यदाधांगम परिस्पृष्टम भृगुद्व तथा बुद्ध्यत तेजस्वी ही अब्रवीत जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया तब वे तेजस्वी भार्गव जाग उठे और भयभीत होकर इस प्रकार बोले प्राप्त किमिदं क्रियते अरे मैं तो हो गया तू यह क्या, क्या कर रहा है भय छोड़कर मुझे इस विषय में ठीक ठीक बता पता तस् कर्ण सदाच कृमणा ददर्श राभम तब करने उनसे कीड़े के काटने की बात बताई परशुराम जी ने भी उस कीड़े को देखा वह सुअर के समान जान पड़ता था अष्टपादम सं उसके आठ पैर थे और तीखी दाढ़े सुई जैसी चुभने वाली रोमावलियों से उसका सारा शरीर भरा तथा रुंधा हुआ था वह अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीड़ा था सृष्ट मात्र परशुराम जी की दृष्टि पड़ते ही उसी रक्त से भींगे हुए उस कीड़े ने प्राण त्याग दिए वह एक अद्भुत सी बात हुई तथोतरिक्षे दृश्य विश्व रूप कर राक्षसोहित्रीव कृष्ण आकाश में सब तरह के रूप धारण करने में समर्थ एक विकराल राक्षस दिखाई दिया उसके ग्रीवा लाल थी और शरीर का रंग काला था वह बादलों पर आरूढ़ था सनाम प्राजलिभुत्ण मानस स्वस्थितें भृगुशार्दूलगम से हम यथागत मोक्ष दस्माता मुनि सतम भद्रम तवा सुवंदे ताम प्रिय भवता कृतम उस राक्षस ने पूर्ण मनोरथ को हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा भृगुश्रेष्ठ आपका कल्याण हो मैं जैसे आया था वैसे लौट जाऊंगा मुनि प्रवर आपने इस नरक से मुझे छुटकारा दिला दिया आपका भला हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपने मेरा बड़ा प्रिय कार्य किया है प्रतापवान कस्माच प्रतिपंडो तब प्रतापी जमदग्नि नंदन परशुराम ने उससे पूछा तो कौन है और किस कारण से इस नरक में पड़ा था बतलाओ सो मान सो हम पुरा देव युगे उसने उत्तर दिया तात प्राचीन काल के सतयुग की बात है मैं दंश नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर था महर्षि भृगु के बराबर ही मेरे भी अवस्था रही अपहरम एक दिन मैंने भृगु की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया इससे महर्षि ने शाप दे दिया और मैं कीड़ा होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ा अप्रविधि समाम पाप आपके पूर्व पितामह भृगुजी ने साप देते समय कुपित होकर मुझसे इस प्रकार कहा ओ पापी तुम तो मूत्र और लार आदि खाने वाला क्रीड़ा होकर नरक में पड़ेगा साप सामो भविब्रह्मण्यवथा ब्रव भविता भागवाद्राति मा ब्रविद भृगुह तब मैंने उनसे कहा ब्रह्मण इस साप को अंत भी होना चाहिए यह सुनकर बोले से इस श्राप का अंत होगा, नाम गतिम कुशलम तथा या सामुक्त विमुक्त यो नित वही मैं इस गति को प्राप्त हुआ था जहाँ कभी कुशल नहीं बीता साधो आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हो गया मुक्त जय राम कर्णम तक क्रोधम इधम वचनम अब्रवी परशुराम जी से ऐसा कहकर वह महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से क्रोधपूर्वक कहा अति दुख मिदू न जा ब्राह्मण सहे क्षत्रिय ते धैर्य कामया सत्यम मुच्यता अरे मूर्ख ऐसा भारी दुःख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता तेरा धैर्य तो क्षत्रिय समान है तू तो स्वेच्छा से ही सत्य बता कौन है संवाच ततः कर्ण सापादी प्रसादय ब्रह्म छत्रा तर जातम सूतम माम राधे कर्ण भार्गव साप के, के भय से डर गया अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा भार्गव आप यह जान ले कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सोत जाति में पैदा हुआ हूँ भूमंडल के मनुष्य मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं ब्रह्मन रघुनंदन मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया है आप मुझ पर कृपा करें पिता गुरु न गुरेह वेद विद्या प्रद प्रभु ततो भार्गव मया गोत्र इसमें संदेह नहीं कि वेद और विद्या का दान करने वाला शक्तिशाली गुरु पिता के ही तुल्य है इसलिए मैंने आपके निकट अपना गोत्र भार्गव बताया तमुवाच भृगुश्रेष्ठ सरोस प्रधन निव भूम निपतमेपमता यह सुनकर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वे उसे दग्ध कर डालेंगे इधर कर्ण हाथ जोड़ दी, दीन भाव से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा तब वे उससे बोले यस्मा मिथ्योपचरित श्रोभादि कर्या अन्यत्र तस्माद ब्रह्मास्त्र प्रतिभाषति अन्य तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरा साथ मिथ्याचार कपटपूर्ण व्यवहार किया है इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा ब्राह्मण नहीं ब्रह्म ध्रुव तिष्ठे न त्वया नया सदृश युद्धे भविता छत्रि जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता अब तू यहाँ से चला जा तुझ मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है मेरे से इस भूतल का कोई भी क्षत्रिय नहीं करेगा मुक्त दुर्योधन मुगम्रोस्मी चा प्रवीण परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन के पास पहुंचकर बोला मैंने सब अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया इत श्री महाभारत शांति परमढ़ी राजधर्मानुशासन परमढ़ी कर्णास्त्र प्राप्ति नाव तृतीयोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कर्ण को अस्त्र की प्राप्ति नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ